कवितावली लंकांड झूल मतभट मुकुटकश कंड साहस शैल सिंहवृद्धर जनुभद्रटाकी दसन धरिधर चिकर दिग्गज कमठ शेष संकुचित संकित पिनाक महीमेर सायर छलत महिमेर उन्नुमान की हाक जो उन्मत्त वीरों में श्रोमणि रावण के साहस रूपी शैल शिखर को विदीर्ण करने के लिए मानो भद्र की टाकी है उन हनुमान जी की बहन भयंकर ललकार को सुनकर दिकपाल दाँतों से पृथ्वी को दबाकर चिक्कारने लगते हैं कच्छप और शेष जी भय के पारे सिकुड़ जाते हैं और शिव जी भी संदेह में पड़ जाते हैं पृथ्वी तथा सुमेर विचलित हो जाते हैं सातों समुद्र उछलने लगते हैं ब्रह्मा जी व्याकुल तथा बधिर होकर दिशा विदिशाओं को झाँकने लगते हैं और घर घर में साचरों की स्त्रियों की गर्भपात होने लगते हैं कौन की हाक पर चौक चंडी सुधि चंड कर तेज बल सीम भट्ट भीम से भीमता निरख कर नयन ठाके दास तुलसी सके विरुद्ध तुल्ध बर नीर बरबर नर लोक पाताल को हनुमान से किसके हाथ पर ब्रह्मा और शिव जी चौक हैं और सूर्य थकित होकर फिर अपने रथ के घोड़ों को हाँकते हैं किसके तेज की भयंकरता को देखकर भीमसेन जैसे बलसी वीर भी हाथों से नेत्र मूँद लेते हैं बुद्धिमान लोग तुलसीदास के स्वामी हनुमान जी के यश का गान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अच्छे अच्छे कीर्तिशाली वीर शत्रुओं पर धाक जमा ली कोई बतलाते बतलावे तो सही कि हनुमान जी के समान बाका वीर आकाश मनुष्य लोक और पाताल में कहाँ हैं जातु धानावली कुंजर घटा निरख मृगराज टूट्यो बिकल चटक चरण गये सतु सब को दास तुलसी परत धरन धरकत झुकत हाटसी उठत जम्बुकन लुट्यो धीर रघुबीर को बीर रन हाकि हनुमान जैसे मतवाले के झुंड को देखकर सिंह पर्वत पर पर से उन टूट पड़ता है, वैसे ही राक्षसों के समूह को देखकर हनुमान झपट पड़े छपतों की विकट चोट से और पांव पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ने से सब वीर निशेष हो गए और सब का बल जाता रहा गोसाई जी कहते हैं कि वीरों के पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी धड़कने लगी और वीरों को गिरते गिरते ने इस प्रकार लूट लिया जैसे हुई को लुटेरे लूट लेते हैं। श्री के धीर वीर रणबाकुरे हनुमान जी ने ललकार ललकार कर सारी सेना की कुंदी कर दी छप्पिटपूर उपहारी पर से परसेन बरस कतहु बाज़ सो बाज़ बाजिम दिगज राजोट चटकनचकोट उर सिर बज्जत बिकट कटुक विज्जरत वीरुरी दिमी गज्जत लंगूर लपेट पट कि फट जयति जय द्राम जय उच्चरत दुलसी वे कहीं तो वृक्ष और पर्वत कर शत्रु सेना पर बरसाते हैं, कहीं घोड़े से घोड़े से को मसल डालते हैं और कहीं हाथियों को घसीट घसीट कर मारते हैं उनके लात और थप्पड़ की चोट शत्रुओं की छाती और सिर पर बजती है वे वीरवर उस कठिन सेना का संहार करते हुए मेघ के समान गरजते हैं योद्धाओं को पूछ में लपेटकर पृथ्वी पर पटकते हुए वे जय राम जय राम उच्चारण करते हैं इस प्रकार तुलसीदास के प्रभु पवन कुमार हनुमान जी क्रोधित होकर अविचल युद्ध लीला करते हैं अंग अंग दलित ललित फूले कि से हने भट लाखन लखन जात धान के मारि कह पथारि कहे उपारी भोज दंड चंड खंड खंड डारे ते बिदारे हनुमान के कूदत कबंध के कदम्ब बम करत धावत दिखावत है राघो राघो बान के तुलसी महेश लोकपाल देवगन देखत बेवान चढ़े कौतुक मसान के लक्ष्मण जी के द्वारा मारे हुए रावण के लाखों वीरों का अंग अंग घायल हो गया जिससे वे फूले हुए सुंदर पलाश के समान मालूम होते हैं और कुछ वीरों को हनुमान जी ने मारकर पछाड़कर पछाड़ कर उनके प्रबल कु को उखाड़कर कर कर तथा खंड खंड करके डाल दिया कबंधों के झुंड बम बम शब्द करते कूदते फिरते हैं और दौड़ दौड़ कर मानो श्री रामचंद्र के बाणों की शीघ्रता दिखाते हैं गोसाई जी कहते हैं कि उस समय शिव ब्रह्मा आठों लोकपाल और अन्य देवगण भी विमानों पर चढ़े रणभूमि का तमाशा देखते हैं लोथिन सो लोहू के प्रबाल चले जहां तहा नानो गेरु जर ना झरत है श्रोनित सरित घोर कुंजर करारे भारे कुलते समूल बाज बिटप परत है सुभट शरीर नीर चार भारी भारी तहा सूर कादर डरत है फे कर फे कर फेरु फारी फारी फे पेट खात काक कंकबालक को कोला हल करत है जहां तहां लोथों से लोहू की धाराएं बह चली मानो पर्वतों से गेरू के झरने झर ज़र रहे हैं लोहू की भयंकर नदी बहने लगी हाथी उस नदी के भारी करारे हैं और घोड़े गिरते हुए ऐसे मालूम होते हैं मानो किनारे के वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पड़ रहे हैं वीरों के शरीर उस नदी के बड़े बड़े जल जंतु हैं उस दृश्य को देखकर सूर सूर्यवीरों को तो बड़ा उत्साह होता है किंतु निकम्मे और काये लोग डरते हैं श्यार चिल्ला चिल्ला कर पेट फाड़ फाड़ कर खाते हैं और कौ गृध आदि बालकों के लहर कर रहे हैं ओ झरी की झोरी का मूल के कमंडल खपर किए कोरी कहे जोगनी झुटुंग झुंड झुंड बनी तापसी शीसी तीर तीर बैठे सो समर सरी कोरी कहे सो सो सान सान गुदा खात सतुआ से एक तुलसी भूत भूतनाथ हेरी हसत है हाथ हाथ जोरी के कंधे पर पेट की पचोनी की झोली लिए अतड़ियों की सैली गंडा बांधे और खोपड़ी के कमंडलों को खुरच खुरच खर खप्पर बनाए जटाधारी जोगनियों के झुंड के झुंड तपस्विनी की भांति समर रूपी नदी में स्नान कर किनारे किनारे बैठे हैं वे गुदे अर्थात मांस को रुझे से साम सान कर सत्तू के समान खा रही हैं और कोई कोई प्रेत उसे घोल खोल कर पी जाते हैं गोसाई जी कहते हैं कि भूतनाथ भैरव भूत और बेतालों को साथ लिए उनकी ओर देख देख कर हाथ से हाथ हांस मिला हंस रहे हैं पेट के भीतर की वह थली जिसमें भोजन रहता है राम राम चले तीर फूटी। रावन धीर न पीर गनी गह कर खोगिन जूटी सोन तीत छटान तट जटे तुलसी प्रभु सो है महा छवि से से में में फैल चली बहुती। के से छूट कर बाण, रावण के कर रावण शरीर में अटकते नहीं को फोड़ कर निकल जाते हैं तो भी धीर रावण इस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनता यह देखकर जोगनिया हाथ में खप्पर लेकर अर्थात रक्त पानार्थ जुट गई रुधिर के छीटों की छठा से युक्त होकर तुलसीदास के प्रभु भगवान श्री रामचंद्र बड़े सुहावने मालूम होते हैं उनकी सुंदर छवि ऐसी मालूम होती है मानो मरकत के विशाल पर्वत पर सुंदर वीर बहु फैल गई हो।